स्मृतिपुरानाल करुणाल नमा भगवत्द शोकशंक शंकर शंकरचार्य केशवम् बातरायण भाष्य कृत वे भगव ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोमव्या दक्षिणा मूर्त गुरु महाराज के ओम नमो नारायणाय सूत्र के तृतीयाध्याय चदुर्थपाद में दूसरा अधिकरण है परामर्शाधिकरण परामर्शाधिकरण का विषय जो चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन चार आश्रमों के प्रामाणिकता के विषय में पूर्व पक्ष का अभिप्राय है कि गृहस्थाश्रम को छोड़कर के बाकी कोई भी आश्रम प्रामाणिक नहीं यानी श्रुति सिद्ध नहीं यद्यपि स्मृति और अन्य प्रमाणों में इतिहास पुराण आदि में तो प्राप्त तो होता है किंतु श्रुति में साक्षात वाक्य नहीं मिलता है इसलिए अन्य आश्रमों का जो भी कर्तव्य है दिखाया है शास्त्रों में उसको गृहस्थाश्रम में मिलाकर के समझना चाहिए अन्यथा वो सब श्रुति के लिए है तो इस विषय में पूर्वपक्ष और सिद्धांत है तो पहले यहां पूर्वपक्ष सूत्र आता है तो यहां न्याय संग्रह में संक्षेप विचार हो गया अब सूत्र सूत्रदेखी परामर्शं जैमिनी रचोतना चवतति जैमिनीराचार्य जैमिनी ऋषि ये मानते हैं जहां भी आश्रम संबंधी विधान आया जैसे त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञो अध्ययनम धानम इत्यादि वाक्य में छांदों उपनिषद में श्रुति में चार आश्रम का विधान जैसा दिखता है किंतु वो विधान नहीं है जैमिनी ही परामर्शम अचोतना ऐसा कहा कि केवल परामर्श मात्र है परामर्श का अर्थ है कि और कोई विषय को प्रतिपादित करने के लिए पूर्व में कुछ संवाद करने के बाद में उसका परामर्श किया यह होता है एक परामर्श दूसरा सामान्य रूप से कथन करना एक परामर्श कर दिया यानी एक उदाहरण के रूप में बोल दिया बस इतना ही है कि परामर्श मात्र है ये अचोतना यह विधि नहीं है यह विधि तात्पर्य से नहीं कहा यानी चार आश्रम होना चाहिए ऐसे भाव से नहीं कहा आ, ऐसा होता है बस सामान्य कथन मात्र किया है यह परामर्श मात्र है विधि नहीं अचोतना चोदना अर्थात विधि अचोदना यानी विधि नहीं है एक तो कारण यह है दूसरा अपवत ही श्रुति में स्मृति में ऐसा वाक्य भी आता है जो अन्य आश्रमों का अस्तित्व का अपवाद करता है यानी अन्य आश्रम है ही नहीं कर्म को छोड़कर के अन्य आश्रमों में स्थित होने के लिए कोई विधि नहीं है यदि अग्निहोत्रा आदि नित्य कर्मों को छोड़ देते हैं वो पापी बनता है ऐसा अपवधति वीरहा इत्यादि शब्द दे देंगे तो ऐसा अपवाद भी है इसका मतलब निंदा भी किया है इसलिए यहां गृहस्थ को छोड़ करके अन्य कोई विहित आश्रम नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम तो सामान्य वेदाध्ययन काल होता है वो तो है लेकिन उसके बाद में जो वानप्रस्थ और संन्यास का विधान है ऐसा आप मानते हैं विधान मानते हैं ऐसा नहीं है इस प्रकार से पूर्वपक्ष उपस्थित किया पहले पूर्वपक्ष का भाष्य है टीका में देखिए ऊर्धरेध शब्दिदम पारिव्राज्यम न अनुष्ठेयम अनुष्ठेयम वाई भ्रांति प्रमाण मूलवाभ्याम संदेह पूर्वपक्ष कहा कि ऊर्धरे शब्द के द्वारा पूर्व सूत्र में आया था ऊर्धरेब्दे ही इस शब्द से यहां प्रसंग आया है कि ऊर्धरेता ये जो शब्द है ये शब्द के द्वारा किसको लिया जाना चाहिए कि संन्यास आश्रमों को लिया जाना चाहिए अथवा गृहस्थ की एक अवस्था है गृहस्थ आश्रम में पहले एक अवस्था दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था ऐसी अवस्थाएं होती है जैसे उनके कार्य बदलते हैं कर्म बदलते हैं इस प्रकार अवस्था भी बदल सकती है उसी को ऊर्धरेता कहा जैसा गृहस्थ में रहते हुए ही आप प्रजा आदि संदान के जो ऋणत्रय है ऋणत्रय से मुक्त होने के बाद में वो ऊर्धरेता हो जाता है ऐसा कहा था कल न्याय संग्रह इस प्रकार से गृहस्थ में ही ऊर्द्वरेता मानना चाहिए अथवा पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम अनुष्ठेयम कि पारिव्राज्य का अनुष्ठान विहित है पारिव्राज्य यानी संयास का अनुष्ठान विहित है कि नहीं है क्यों ऐसे शंका क्यों हो गई क्योंकि भ्रांति प्रमाण मूलाभ्याम एक तो भ्रांति है भ्रम है कि नहीं है ऐसा भ्रम है और मूल प्रमाण भी प्राप्त नहीं होता और जो प्रमाण प्राप्त होता भी है उसमें भी निसंदेह नहीं कहा जा सकता ऐसी स्थिति है वो भी संदेहास्पद है इसलिए भ्रांति प्रमाण मूलक मुल, विचार रहने से संदेह हो गया तो भ्रांति भी है प्रमाण भी है वो दोनों स्थिति में अनुष्ठेयत्व के विषय में संदेह होने पर पूर्व पूर पक्ष यदि पूर्व कहा कि त्रयो धर्म स्क इत्यादि से कहा त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादियों ये शब्द ऊर्धरे आश्रमा सद्भाव कहते हैं त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्यों का आपने पूर्व में उद्धरण दिया था कि आश्रमों का विधान है इस प्रकार कहते हुए उद्धरण दिया था ये त्रयो धर्मस्कंधा शब्दे चहि इसके लिए दिया था तो ये त्रयोग धर्मस्क इदि का जो उदाहरण आपने दिया ये शब्द जो शब्दों का उदाहरण यानी श्रुति का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया ये ऊर्ध्वरे साम आश्रमाणाम सद्भावाय आय किसके लिए उदाहरण किया आपने कि ऊर्धरेता आश्रम है ऐसा मानने के लिए गृहस्थ आश्रम से भी अलग आश्रम है जहां ब्रह्म विद्या का विधान होता है ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है मोक्ष प्राप्त होता है सलिंग संन्यास होता है इत्यादि पूर्व अधिकरण में कहा था पुरुषार्थ अधिकरण तो ये जो उदाहरण किया है आपने न प्रतिपादनाया प्रभवंती ये उनके प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपादनाया प्रभवंती ये प्रभवंती का अर्थ है तो ये प्रस्तुत तो है लेकिन इनमें सामर्थ्य नहीं प्रभवती का एक तो उत्पन्न होता ऐसा भी अर्थ होता है लेकिन प्रभवती का अर्थ सामर्थ्य रखना होता प्रभाव जिसको बोलते हैं उसका सामर्थ्य नहीं रखता इसके लिए समर्थ नहीं क्योंकि ये प्रमाण में उपस्थित तो जरूर किया है लेकिन ये प्रमाण पक्का नहीं पुक्ता प्रमाण नहीं उसमें कई आशंकाएं हैं ये बताएंगे क्या क्या आशंका क्योंकि यह त्रयो धर्मस्कृत यथा परामर्शम एक शब्देशु आश्रमांतराणाम जैमिनी आचार्यो मन्यते न नीतिम ये मुख्य वाक्य है मुख्य से जो पूर्व पक्ष का मूल यही है कि जैमिनी आचार्य जो मीमांसकों में श्रेष्ठ है मीमांस दर्शन के उपज्ञेता है जैमिनी आचार्य उन्होंने इसको ऐसा माना है जो कि परामर्शम ये केवल परामर्श मात्र कहा तो परामर्श किया तो कोई विधि नहीं होता तो उसको लेकर के आपको चिंतन करना पड़ता ये क्यों कहा कैसे कहा इसका क्या तात्पर्य है, ये चिंतन करना पड़ता अब केवल ये परामर्श मात्र है आश्रमांम परामर्श येषु शब्देशु आश्रमांतरों का केवल परामर्श है इति जयमिनी आचार्य मन्यते न विधि विधि नहीं है विधि होता तो अनुष्ठेय जरूर होता किंतु विधि नहीं है परामर्श मात्र है उसका क्या तात्पर्य आगे बताएंगे परामर्श कहने का मतलब क्या है कुतः कारण क्या है तो आप बता रहे हैं कि नहीं अत्र लिंगादी नाम अन्यतम चोदना शब्दों अस्थि चोदना यानी विधि विधि को विधान करने के लिए व्याकरण की दृष्टि से प्रत्यय विशेष लगता जैसे कोई विधि प्रत्यय लगा तो विधि लिंग लगा तो वो विधि होती है विधि निमंत्रण आमंत्रण अभीष लिंग ऐसा विधि आदि में लिंग लकार का प्रयोग होता है और तव्यत प्रत्यय लगते हैं तो तव्यत लगा तो भी वो कर्तव्य माना जाता है अथवा नेट लकार वेद में है वो लगने पर भी होता है तो तव्यत है अनियर है विधि है और लोट है लोट लकार है इनमें सब में विधि माना जाता है विधिकार्थ क्योंकि विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र के बाद में सूत्र आता है तो लोट भी उसी अर्थ में होता है विधि निमंत्रण आमंत्रण आदि तो विधि और लोट लगा तवियत प्रत्यय अनियर प्रत्यय और इस प्रकार से कुछ यत प्रत्यय भी मानते हैं जैसा कार्यम ऐसा बोले तो उसमें कुछ यथ प्रत्यय आदि भी मानते तो ऐसे मुख्य जो प्रत्यय है जो विधि का अर्थ करता है आदेश बताता आदेश उपदेश निर्देश कहता तो ऐसा कोई भी इनमें से कोई भी प्रत्यय यहां लगा नहीं है यह जो वाक्य आपका है उसमें इन प्रत्ययों का दर्शन नहीं होता है अर्थांतर परत्व से ये प्रत्येक और दूसरी बात है कि ये जो शब्द प्रयोग किया है त्रयो धर्मस्क इत्यादि करके इसमें अर्थांतर ये कोई अन्य अर्थ में प्रयोग हुआ जैसा आप अर्थ जाते वैसा अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ प्रत्येक उपलब्ध थे प्रत्येक का अन्य अर्थ का प्रयोग हुआ इसीलिए अलग अलग मान करके हम उसका अर्थ करते है। क्या है वो वाक्य कहते त्रयो धर्मस्क इत्यत्रदाव, अब देखिए त्रयोधर्मस्क प्रसिद्ध है छांदो के उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तेईसवा खंड में है तेईसवा खंड का प्रथम वाक्य है क्या कहा उसके आगे कहा यज्ञो अध्ययनम दानम यदि तो तीन धर्मस्कंध है ऐसा कहा धर्म का स्कंध मन खंभा है उसका अधिष्ठान है आधार है उसमें प्रथम है यज्ञ और अध्ययन दान। ये तीनों प्रथमः। यानी ये गृहस्थ के लिए हो गया यज्ञ अध्ययन दान को जोड़ दिया इसके लिए तो प्रथम हो गया तो ये प्रथम का कार्य का मतलब मुख्य है जैसे हमारा आश्रम का क्रम होगा तो ब्रह्मचारी पहला होता है ब्रह्मचारी को बाद में कह रहे तो यज्ञ अध्ययनम दानम ये तो यज्ञो दानम तब्चे वे तीन जो कर्तव्य मित्यवा ऐसा गीता में भी कहा यज्ञ दान तब तो करना ही चाहिए, चाहिए ये कभी भी त्याज्य नहीं है अठारह अध्याय कहा तो यज्ञ अध्ययन दान तो ये गृहस्थ के लिए कर्तव्य है ये करते रहने से ही गृहस्थाश्रम होता जो कर्तव्यों कल कर हमने बताया आश्रम का मतलब वहां जो कर्तव्यों को कहा गया है उन कर्तव्यों को यथावत अनुष्ठान करते रहने से वो आश्रम धर्म का पालन कर रहे अब खाली घर बना करके परिवार बनाकर रहने से गृहस्थाश्रम नहीं होता तो वो कर्तव्य है वो करना पड़ेगा अब वो नहीं कर सकते तब तो त्यागना पड़ेगा यह तो यज्ञ करना है अध्ययन करना है दान करना यह प्रथम हो और उसके बाद तप एवं द्वितीय वान प्रस्ताश्रम तो वान प्रस्ताश्र में तपस्या होती है व्रत आदियों का अनुष्ठान होता है चांद्रायण आदि तपस्याएं होती है इस प्रकार बहुत विस्तार से तपस्याएं हैं वहां उपासना कांड के जितने भी कार्य है सब वहां संपन्न होता है ठीक है ये तो द्वितीय हो गया तप एव द्वितीय द्वितीय का निर्देश किया गिन गिन करके बता रहे ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृदीय ब्रह्मचारी को तीसरे नंबर में रखा वो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है ब्रह्म का आचरण करता है इसका मतलब क्या है ब्रह्मचारी है ना हाँ ब्रह्म भाव में रहता नहीं ऐसा नहीं ब्रह्म भाव में रहने के लिए उसको कोई आता ही नहीं हमें ब्रह्म भाव क्या है वो कहा ब्रह्म भाव में रहेगा तो वो ब्रह्मचारी क्या है ब्रह्मचारी कभी सुना नहीं सुना हाँ। तो ब्रह्मचारी तो सीकर किया है ब्रह्मचारी है लेकिन ब्रह्म ब्रह्म में चरण करना तो है लेकिन वो ब्रह्म क्या है कौन से ब्रह्म में चरण करने की बात कर रहे यह प्रश्न ब्रह्म में चरण करना तो शब्द बोल रहा है ब्रह्मचारी सुनने से वो पता है हाँ ऐसा नहीं इसलिए ऐसा होता है ब्रह्मचारी होता हुआ ब्रह्मचारी क्या है मालूम नहीं तो ब्रह्म मान यहां वेद है ब्रह्म मान वेद वेद मान अध्ययन तो स्वाध्याय में ही आचरण है स्वाध्याय में ही चर्या है जिसकी उसको ब्रह्मचारी कहा ब्रह्मकार पर्रह्म परमात्मा ऐसा नहीं है ब्रह्म मन वेद वेद का अध्ययन करता है तो अध्ययन काल है उसको उसका नाम ब्रह्मचारी है आ, तो जो भी अध्ययन करता है वेद का अध्ययन या वेद शाखाओं अध। का अध्ययन वेदांगों का अध्ययन जैसा व्याकरण आदि अध्ययन तो सब अध्ययन दर्शन शास्त्र इत्यादि जो भी अध्ययन करता है उसको ब्रह्मचारी करता तो ब्रह्मचारी वो क्या करता है आचार्य कुलवासी वो आचार्य कुल में निवास करते हुए ब्रह्मचार्य पालन करता हुआ करता है वो घर में नहीं निवास करता पहले क्या है वो घर में रह करके जाके पढ़ने का वो नहीं था पढ़ाई करना है आचार्य कुल में जाना पड़ेगा आचार्य के कुल में जाकर के वहां सेवा करते हुए अध्ययन करते हैं और उसके बाद जैसा समावर्तन होता है समावर्तन पर्यंत आचार्य कुल में रहना पड़ेगा या आजकल घर में रह करके स्कूल में जाते हैं ना ऐसा नहीं था वो जब वो निवास करते हुए ही करना पड़ेगा आजकल भी होता है कुछ स्कूलों में ऐसा है वही निवास करके अभी अध्ययन कर सकते हैं ऐसा स्कूल है तो ऐसा ही पहले था तो उसमें क्या है पूर्ण रूप से वो आचार्य पर आचार्य कुल पर आश्रित है आचार्य और आचार्य पत्नी पर आश्रित जीवन चलता है ऐसा है तो इसलिए आचार्य कुलवासी नाम दे दे ये ब्रह्मचारी है अध्ययन मत करने वाला तो आचार्य कुल में रहता है ये तृतीय ये तृतीय है और इनके साथ एक और है अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसाधयन ये श्रुति कह रही और वो ब्रह्मचारी में एक है वो ऐसा है अत्यंत पूर्ण रूप से यानी अयावत जीव अपने को आचार्य कुल में ही समाप्त करता है अवसाध्यन मन समाप्त करता हुआ आचार्य के कुल में रहता है वो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक तो सामान्य अध्ययन करने उपकुर्वाण उसका नाम है जो तो सामान्य अध्ययन करता है वो अध्ययन करने के बाद जा भी सकता है तो कहां जाना चाहता है जा सकता लेकिन ये नैष्ठिक ऐसा नहीं ये तो अत्यंत आत्मान आचार्य कुले अवसाध्यन पूर्ण रूप से आचार्य कुल में ही अपने जीवन को नैष्ठिक ब्रह्मचार्य करके वहीं रहता क्यों ऐसा उनको विशेष करके कहा सर्व ये दे पुण्य लोगा भवंती ये कहा ये सारे पुण्य लोगों को प्राप्त करने वाला होता है इनका सबका ये जो फल है ये करने मात्र से उनको पुण्य लोग प्राप्त हो जाते पुण्य प्राप्त होता है उपकुर्बान ब्रह्मचारी केवल अध्ययन करता है वो पुण्य लोग प्राप्त करने के लिए कोई विशेष साधन नहीं करता इसलिए उनको अलग कर दिया या तो ब्रह्मचार्य से दोनों लिया गया है लेकिन यहां पुण्य लोग भाज कहने के कारण यहां केवल उपकुर्वाहन ब्रह्मचारी को नहीं लिया है और यहां जो है केवल इनको लिया है नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को लिया और उपकुर्वाहन ब्रह्मचारी की मतलब ऐसे कोई गिनती नहीं ब्रह्मचारी है वो आचार्य कुल में रहता है सेवा करता है इत्यादि है उनको क्या देना है क्या नहीं देना है इत्यादि सब नियम है जो ब्रह्मचारी आज उपकुर्वाहन ब्रह्मचारी रहता है उनको भिक्षा देना है और वस्त्र जीर्ण वस्त्र भिक्षा इतना ही उनको प्राप्त होता है बाकी दक्षिणा आदि लेने का और पैसा इकट्ठा करने का बैंक अकाउंट खोलने का सब नियम नहीं है वो नहीं करना वो सब बाद में होगा जब होगा तो आगे होगा लेकिन उस समय शुश्रूषा पर सेवा करता हुआ इतना कार्य करते हुए अध्ययन करते रहता है अध्ययनरत रहता अन्य कोई विषय पर उनकी चिंता नहीं होती तो ऐसे ब्रह्मचारी वो अलग है और ये आचार्य गुरु में नैष्ठिक रूप से रहने वाले अलग है ये सब पुण्य लोग भाज होते हैं पुण्य लोग प्राप्त होता है परामर्श पूर्वकम इस प्रकार से परामर्श किया गए थे। इस प्रकार से परामर्श पूर्वक आश्रमाणाम अनात्यंतिक फलत्व संकीर्त कहते इस प्रकार से अन्य आश्रमों के अनात्यंतिक फलत्व के संकीर्तन किया यानी अनात्यंत फलत्व की घोषणा ये आत्यंतिक फल देने वाले नहीं होते कि यज्ञ दान आदि करो अथवा तपस्या करो या आचार्य गुल में सेवा करो इनसे तो पुण्य होता है लेकिन इसी से आत्यंतिक जो फल है मोक्ष है अमृतत्व है वो प्राप्त नहीं होता इतने करने मात्र से ऐसा कहा ऐसा कहने के बाद में ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय यही परामर्श का इतना कहा करने के बाद में कहा कि आत्यंतिक फल के लिए फिर क्या करना चाहिए तब कहा कि आत्यंतिक फलदया ब्रह्म संस्था स्तूय यदि आत्यंतिक फल अमृतत्व आप चाहते हैं तो आपको ब्रह्म संस्था होना पड़ेगा यह ब्रह्म तो साक्षात ब्रह्म है आ, ये ब्रह्म माने माना परमात्मा परमात्मी परमात्मा में संस्थिति को प्राप्त करनी करना पड़ेगा वही आत्यंतिक फलदायी होगा ये कहा अब क्या हुआ कि पूरा जो पूरा पहले के जो आश्रम तीन हैं, इनमें जो जो कर्तव्य है उनका परामर्श करके उनमें से जो फल प्राप्त होता है वो कम है और ब्रह्म संस्थता प्राप्त होने पर अधिक फल होता है ऐसा कंध अब ये इसी पर सारी चर्चा है यहां तो चतुर्थ नाम नहीं लिया चतुर्थ आश्रम ऐसा बोला नहीं तीन का तो गिना फिर चार तो बोला नहीं तो तीन में रोके है ना तो संन्यास को कहा नहीं और पूर्व और सिद्धांतिक अभिप्राय यही भिन्न होता बहुत बड़ा शास्त्रार्थ ये छांदों के उपनिषद में जहां ये आया है वहां भी है वहां भी भाषण में इसी प्रकार की चर्चा जो आप अभी यहां देखने वाले तो इनका यह कहना है ये कोई चतुर्थ आश्रम के संबंध में नहीं है क्योंकि चतुर्थ संज्ञा तो कुछ बोला नहीं तीन गिन के बोला बाद में चार तो बोलना चाहिए था नहीं बोला ठीक है और दूसरी बात क्या है दूसरा तर्क यह है कि तीन का परामर्श करके तीनों को पुण्य लोग प्राप्त कर होता है और ब्रह्म संस्थदा यदि तीनों में से किसी को प्राप्त होता तब तो अमृतत्व को प्राप्त करेगा यानी गृहस्थ हो वान हो या नैष्टिक ब्रह्मचारी हो यदि इनमें से तीनों में से कोई ब्रह्म संस्थदा को प्राप्त करता है तब तो वो को प्राप्त करेगा ऐसे करके ब्रह्म की स्तुति है किसके लिए इनके लिए अब केवल आप पुण्य कर्म करते रहेंगे तो उतना फल मिलेगा ब्रह्म संस्था करेंगे तो बड़ा फल मिलेगा ऐसे करके स्तुति किया है यहां कोई चतुर्थ आश्रम का परामर्श नहीं तो बोला ही नहीं वहां बाकी तो पूरा देख देखिए उसमें कहीं भी नहीं सा नहीं कहा ब्रह्म संस्था अमृदत्तो में भी इतना ही कहा अब सिद्धांत यहां करेंगे कि बोलेगी क्या जब तीन गिन के बोला है तो हमारे चार तो प्रसिद्ध है और ब्रह्म संस्था संन्यास में प्रसिद्ध है इसलिए करके सन्यास की तरफ लाना चाहेंगी अब ननु परामर्शो भी आश्रमा गम्यंत तब सिद्धांत एक देश पूछता है कि आपने कहा परामर्श कहा तो वो आश्रम का विधान नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं ये कैसे हो सकता कि परामर्शो परामर्श कहने पर भी आश्रम तो प्राप्त तो होता ही है उसके बिना तो कैसे होगा तो परामर्शो भी परामर्श अभी परामर्श होने पर भी आश्रमा गम्यंत आश्रम तो प्राप्त तो होता ही है आश्रम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते पूर्व पक्षी बोलता है जमिनी आचार्य के पक्ष में बोलता है सत्यम गम्यंते हाँ ठीक है वो पाप तो होते हैं यानी ठीक है ऐसा नहीं कि परामर्श होने से नहीं होता नाम तो प्राप्त तो होता है किंतु स्मृति आचाराभ्याम तो तेषा प्रसिद्धि न प्रत्यक्ष श्रुति कहते हैं स्मृति और आचार स्मृति के अनुसार और शिष्टाचार के अनुसार उन आश्रमों की प्रसिद्धि है प्रत्यक्ष श्रुति इन आश्रमों के लिए प्राप्त नहीं होती अब ये ये तो जो परामर्श पहले किया उसके बारे में कह रहा यहां आश्रम का विधान नहीं है कि ये आश्रम है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं कहा कि जो आश्रम आप जानते हैं पहले से उस आश्रम को लेकर के विधान किया मान अन्य प्रकार से वो आप प्राप्त करते हैं जानते हैं उसका विधान इसी का परामर्श कहना है अन्य प्रकार से प्राप्त किया होगा उसका परामर्श कहां से प्राप्त है स्मृति और आचार्य से प्राप्त है जैसा आचमन पहले आया था आचमन के विचार में जब आया था तो आचमन जो है स्मृति आदि से प्राप्त है और उस आचमन को करते हुए वहां प्राणोपासना में एक विशेष बात बताई थी अनम अनग्नम गुरवंतों मन्यंते पुरस्ताद आजमती पश्चाद ऐसा कहा तो आजामंदी जो प्राप्त है आजमन जो प्राप्त है उसका परामर्श करके प्राण के संबंध में उपासना करते हुए वहां जो आजमन हम भोजन के पहले करते हैं उसके लिए प्राण उपासना बताई तो तो वहां आजमन का विधान नहीं ऐसा निश्चय किया था आजमन का विधान नहीं है आजमन पहले से आप कर ही रहे हैं उस आजमन में ऐसा चिंतन करना ऐसा कहा तो भोजन करते समय इसी चिंतन के द्वारा प्राणोपासना परामर्श का ही ये चार जो तीन आश्रम है, अभी चार तो मान नहीं रहे तीन आश्रम प्राप्त है लोग में प्राप्त है लोग सब जानते हैं तीन आश्रम होता है वो कहां से प्राप्त है स्मृति और आचार्य से प्राप्त है प्रत्यक्ष श्रुति उसके लिए नहीं है इनके दृष्टि से वो अब वो तो सब स्तुति के लिए उन्होंने वो गया तो वो स्तुति के लिए अब वो विचार करेंगे अब एक ही पक्ष बोल रहे हैं ना अब वो उसका उत्तर देंगे अब आप सुनते रहिए कुछ तो बोलेंगे इनको सिद्धांत कुछ बोलना पड़ेगा ना हाँ अब वो क्या है और भी श्रुति है क्या है वो तो उनके पक्ष अभी पहले ठीक कर रहे हैं कि ये ऐसा है उनका पक्ष अब वो याद ने के विचार वो बोलेंगे और स्तुति के लिए बोला है अब वो मैंने वो चुपचाप बैठना चाहता है इसलिए इससे बोला कुछ ना कुछ बोलेंगे उसका उत्तर देंगे और ये भी जाबाल श्रुदी भी है अभी जो है ब्रह्मचर्याद ब्रह्म इत्यादि है इसको अनदेखी करके बोलना चाहते इनको नहीं मानते हुए ये बोलना चाहते अब आचार्य शंकराचार्य जी ऐसे कहेंगे तो इनको इन श्रुतियों के बारे में याद नहीं है इनको अनदेखी करके ये पक्ष रखा हो इसकी टीका देखिए टीका में कहा अत्र शास्त्रीय सम्यग्ज्ञानस्य ज्ञान से अंतरंग साधन प्रसंगाद अनुष्ठेयुच्यता स्फुटा आ.. पादादि संगति यहां इस अधिकरण में शास्त्रीय सम्यग्ज्ञान के अंतरंग साधनों का विचार कर रहा शास्त्रीय सम्यग्ज्ञान ब्रह्मज्ञान है और उसी के संबंध में जो जो साधन अंतरंग साधन कहा अंतरंग साधन मतलब मुख्य साधन होता है बहिरंग साधन अंतरंग साधन की सिद्धि के लिए होते हैं तो इसी प्रकार जैसे हम जब करने के लिए ध्यान करने के लिए स्नान आदि करते हैं तो स्नान आदि बहिरंग साधन होता है ध्यान आदि अंदरंग साधन होता है इस प्रकार अंदरंग साधन के अनुष्ठान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो और ब्रह्म में स्थिति बन जाएगी ये हाँ पादादि संगति इस दृष्टि से होगा पूर्व पक्षे पूर्वख्ष में परिव्राज विद्या प्रसिद्धे विभ्रमत्वाद तस् न स्वातंत्र सिद्धि पूर्व पक्ष में परिवराज के लिए विद्या प्रसिद्धि यानी परिवराज को ही ब्रह्म विद्या होती है ये जो प्रसिद्धि है आपने जो सिद्ध किया इसमें विभ्रम इसमें भ्रम फैला हुआ यानी ये आप निश्चित नहीं है भ्रमित है इसीलिए न स्वातंत्र सिद्धि यह पूर्व पक्ष में होगा और सिद्धांत में तस्या तामाणिकवात तत्सिद्धि स्वीकृत्या सिद्धांत में तो उसकी सिद्धि करेंगे प्रामाणिक होने पर जयमिनी रिति व्याख्या हेतु आकांक्षायाचोतना हेतु व्याच्ते इस वाक्य की व्याख्या करने के बाद में कुत प्रश्न किया उसके हेतु दिखाने के लिए पूषा प्रविष्ट भाग कल्य विधिशा कर्मकांड में एक वाक्य आया पूषा देवद प्रविष्ट भाग पूा देवदा को अब इसमें एक विशेष भाग प्राप्त होता है अब ये आ, केवल कहा कथन मात्र है जैसा अभी यहां कथन मात्र है, वैसा कथन मात्र है। फिर भी पूर्ववादियों ने इसको विधि माना जैसा उसको विधि माना उसी प्रकार ब्रह्म विधि परत्वाद वाक्यजादस्य जाद से तो ब्रह्म विधि के रूप में भी इस प्रकार के वाक्य को माना जा सकता है ये ब्रह्मा संस्था ब्रह्मस्थो अमृतत्व मेरी ये जो कहा इसी को भी वैसा माना जा सकता है इसलिए च शब्दार्थ शब्द का अर्थ कहते हैं कि ऐसा यही यहां नहीं हो पाता है क्योंकि वहां तो अर्थांधर विधि नहीं है ये पूछा वाक्य में पूछा प्रविष्ट भागहा इस वाक्य में अर्थांतर विधि नहीं है किंतु यहां अर्थांतर विधि है तत्र त्र ब्रह्मस्थदापर तय इदिवाक्य साधय अब तय धर्मस्कंधा इदिवाक्य्रह्म संस्थदा विधि सिद्ध करते हैं यानी तय इत ब्रह्म संस्थदादि विधिपरम तय सिद्ध करते अपने पक्ष में सिद्धकर्ते अमर्शा यह परामर्श का यही होता है अन्यत्र विहित है और अन्यत्र और कोई बात सिद्ध करने के लिए उसको परामर्श किया जैसा हम कहते हैं कभी कभी कल हमने ऐसा कहा था तो उसको परामर्श करके आज कहना आरंभ करते हैं कल ऐसा कहा था आज ऐसा कह रहे हैं इस प्रकार अन्यत्र कहा और अन्यत्र उसको परामर्श करते तो भाषा में भी ऐसे प्रयोग होता परामर्श का अन्यत्र विधि कल्पनाद यह परामर्शो भवती अन्यत्र विधि कल्पनात कल्पना लघि इति अन्यत्र विधि की कल्पना मान करके यहां भी उस विधि को माना जा सकता है ऐसी आशंका किया था ननु परामर्शो भी आश्रमा गम्यंता ऐसे सिद्धांत एक देश ने आशंका की थी तो उसके उत्तर में गहते पराममर्श से अवादाख्य पुरवाद अपेक्षा तद्वशाद आश्रम प्रदीतिम पूर्व पक्ष इसी को अंगीकार करते सत्यम गम्य सत्यम कहने से अर्ध अंगीकार होता है जो कुछ आपने कहा पूरा गलत नहीं है थोड़ा ठीक है क्यों परामर्श तो हो गया तो आश्रम तो है ना मानना पड़ेगा इसीलिए परामर्श अनुवाद होने पर पुरोवाद अपेक्षित्व पूर्ववाद पुरो माने पहले कहा गया पूरा मन पहले वाद कथन पहले कहा गया है उसका ही अनुसरण किया है ऐसा तो हम भी मानते हैं आप मानते हैं हम भी मानते हैं, ठीक है ऐसे अंगीकार करते हैं। किंतु बात यह है कि यह प्रत्यक्ष श्रुति से प्राप्त नहीं होता प्रत्यक्ष श्रुति होती तो कोई विवाद नहीं था अब चार आश्रम आप मान रहे हैं कि अपने सुविधा के लिए जो भी आप मान रहे हैं किंतु प्रत्यक्ष श्रुति नहीं है वो बाद में कहते हैं कि ये जो, जो कर्म में इतनी कठिनाई को देखा गृहस्थ आश्रम चल, चलाना बहुत कठिन है और वहां जाके फंस गया और बाद में लगता है ये बहुत कठिन है ऐसा सोच करके वहां से भागने के चक्कर में ये संन्यास आश्रम बनाया ऐसे करके सन्यास आश्रम की निंदा करते ये कोई आ, समाज के हित में नहीं है वो जो कहने कहा पहले कहा था ना जो अधिकारी नहीं है सन्यास में आ, आ, कर्मकांड में अधिकारी नहीं है ऐसे अंधे आदि है और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी गृहस्थ आश्रम को संभाल नहीं पाता है कुछ नहीं कर सकता वो कमाने में दिक्कत है फिर कई दिक्कतें है, होती हैं वहां तो बच्चे लोग हो गया तो उनको पालना पड़ता है घर देखना पड़ता है कितने पैसा खर्च होता है फिर दिन रात जो है परेशानियां परेशानियां होती है तो फिर उन्होंने देखा कि इससे तो अच्छा तो संन्यास है ऐसा सोच करके जैसा अर्जुन जो है युद्ध से विरक्त होकर के गुफा में जाके बैठ के ध्यान करने की बात कह रहे थे बक्षाचर्य की बात कर रहे थे तो उस समय ऐसा ही होता था तो भागने के चक्कर में है ये। ऐसा वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, हमको सिद्ध करना आ, ये बहुत काम का ऐसा ऐसा सिद्ध करेंगे तो श्रुति विहित भी है ऐसा करना चाहते तरही तद विषय श्रुधेर अन्यत्र आश्रित्व गौरव मित्र संज्ञा कि यदि ऐसा आप कहेंगे तो ये परामर्श श्रुदी के बिना हो गई तो अन्यत्र आश्रित हो गया अन्य किसी में आश्रित हो गया तो स्मृति आदि में आश्रित पक्ष को लेकर के आप श्रुदी में कहना चाहते हैं यह एक विशेष स्थिति में होता श्रुदि का परामर्श स्मृतियों में होता क्योंकि प्रथम प्रमाण तो श्रुति है किंतु बाद में कहीं ऐसा कोई विषय आ गया तो उस विषय के संबंध में स्मृति में आचार में उसका परामर्श होता यह स्वाभाविक होता किंतु बहुत कम स्थानों में स्मृति का परामर्श करके श्रुति कहती है आचार को लेकर के भी श्रुति कहते हैं जैसे आचमन का विधान के विषय में ऐसा और ब्रह्मचारी आदि जो साधन में जो जो नियम बताए हैं इन नियमों का विषय में भी ऐसा है सारे नियम श्रुति में नहीं मिलता ग्रहस्थ को ऐसा करना चाहिए ब्रह्मचारी को ऐसा करना चाहिए यह नियम नहीं मिलता है ये सूत्रों में धर्म सूत्रों में गृह सूत्रों में प्राप्त होते हैं जो वेद के अंग है उसमें मिलते हैं और उनसे फिर यहां परामर्श करके किया जाता जैसे बृदारण्य उपनिषद में स्मार्थ परामर्श के विषय में श्रीमंध कर्म और पुत्रमंध कर्म इत्यादि के विषय में वहां भी भाषण में कहा यह स्मृति से लिया गया है ऐसा कहा तो वो बहुत कम जगह पे होता है इसको परामर्श कहते हैं श्रुदी कह रही है श्रुदी दूसरे को प्रमाण लेकर के नहीं कह रही है उसका परामर्श करती अनुवाद भी कहते हैं परामर्श भी कहते हैं तो स्मृतियों में कहा अब कहते हैं स्मृतियों में यह कहा, कहा क्या कहा तो यहां नीचे प्रकटार्थ विवरण टीका है उसमें सारा विस्तार से बताया जानने योग्य बात है सब नोट करना चाहिए कि ये चार आश्रम है चार आश्रमों में क्या क्या भेद होता है और किस प्रकार के गृहस्थ है किस प्रकार के संन्यास चार प्रकार के सारे यहां विस्तार से बताया उन्होंने उसी को देखेंगे इसमें प्रकटार्थ विवरण टीका है ना पहले उसमें दूसरे पंक्ति में है तथा च काणवायन स्मृति ही आश्रम चतुष्टयम व्याचक्षे ये भाष्यकार ने कहा स्मृति आचाराभ्या स्मृति में कहा है तो काणवायन स्मृति में बहुत सारे स्मृतियों में है ये मनस्मृति में भी है सभी स्मृति में है तो यहां काण्वायन स्मृति में आश्रम चतुष्टयम चार आश्रमों की व्याख्या करते हैं व्याख्या किया यह लिट का प्रयोग क्या क्या है ब्रह्मचारी गृहस्थ वान प्रस्थ परिवराजगा चार आश्रमा षोडश भेदा ये ब्रह्मचारी आदि चार आश्रम होते हैं और इन चार आश्रमों के सोलह भेद होते हैं यानी एक एक आश्रम का चार भेद ये तो आपको नहीं मालूम होगा अब ये पता चलेगा कि चार प्रकार के ब्रह्मचारी चार प्रकार के गृहस्थ चार प्रकार के वानप्रस्थ चार प्रकार के संन्यास ऐसा होता है सोलह भेद होते हैं तत्र ब्रह्मचारिण चतुर्विधा ये ब्रह्मचारी चार प्रकार के होते हैं वो तो आप तो यहां कई प्रकार के ब्रह्मचारी जानते हैं लेकिन वो चार प्रकार के होते हैं हां चार चतुर्विधा भवंती जैसे उनका नाम है गायत्र ब्राह्म प्राजापत्य बृहनिथि चार प्रकार के ब्रह्मचारी हैं तो पहला ब्रह्मचारी है गायत्र गायत्र ब्रह्मचारी बहुत सरल होता है उपनयनाद ऊर्धम उपनयन के बाद में त्रिरात्रम तीन दिन तक अक्षार लवनाशी गायत्री मधीते स गायत्र वो लवण आदि भक्षण नहीं करते हो अक्षार लवण अक्षार लवण जो सैंधव लवण नमक जिसको बोलते हैं उसका नाम है अक्षार लवण तो अक्षार लवण को खाता है और मतलब उसी से भोजन करता है बाकी कोई लवण स्वीकार नहीं करता ऐसे करते हुए गायत्री दीक्षा होने के बाद में तीन दिन तक बहुत बैठ करके एकांत में अनुष्ठान करता है यह इस ब्रह्मचारी का नाम गायत्री है सामान्य सरल ब्रह्मचारी है यह करता है तो उसका उसका नाम हो गया गायत्र ब्रह्मचारी ठीक है और अभी दूसरा ब्रह्मचारी है ब्राह्म ब्रह्मचारी यह थोड़ा कठिन तपस्या वाले ब्रह्मचारी यह क्या करता है यो अष्टाचारिश वर्षाणी वेद ब्रह्मचर्य चरे ये क्या करता है 48 साल तक अष्टाचारिंशत 48 साल तक वेद ब्रह्मचर्य का पालन करता है यानी 48 साल तक ब्रह्मचर्य में गुरुकुल में रह करके पूरा वेद का अध्ययन करता है एक गुरु के पास रह सकते हैं दूसरे गुरु के पास रह सकते तो क्यों इतना समय लगता है बोलते प्रति वेदम द्वादश द्वादशवा अथवा एक एक वेद के लिए बारह बारह साल अध्ययन करता ऋग्वेद तो बारह साल यजुर्वेद बारह साल सामवेद बारह साल अथर्व इतना अध्ययन करता है ऐसा करता हुआ यावत ग्रहणांतम वा अथवा यह प्रतिवेद द्वादश वर्ष किया फिर भी पूरा नहीं आया तो क्या करता है जब तक पूरा वेद का ग्रहण नहीं होता है तब तक अध्ययन करते रहे ऐसा जो पूरा वेद के लिए शास्त्र के लिए अध्ययन के लिए समर्पित जो ब्रह्मचारी है उस ब्रह्मचारी का नाम ब्राह्म ब्रह्मचारी आजकल तो ऐसा ब्रह्मचारी बहुत विरल हो गया अब पूरा भारत में एक दो हो सकता है शायद ऐसा ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा अच्छा ये हो गया फिर जो है तीसरा ब्रह्मचारी है उनको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है है तो ये गृहस्थ है लेकिन वो कुछ विशेष धर्म को लेकर के ब्रह्मचारी कहा जाता है स्व दारा सदा परदार वर्जी यह सब प्राजापत्य ब्रह्मचारी प्राजापत्य नाम से ही आता है तो वो अपनी पत्नी को ही ऋतुकाल में रुतकाल में पत्नी के साथ ही संबंध करता है और कभी पर के साथ कभी किसी अन्य के साथ संबंध नहीं करता पर स्त्री के साथ संबंध नहीं करता तो ये भी एक ब्रह्मचारी कहा जाता है लेकिन गृहस्थ है तो तभी ब्रह्मचारी है और तीसरा ब्रह्मचारी है नैष्टिक जिसको ब्रहन नाम है आप यानी प्रयाण पर्यंत मरण पर्यंत और अपरित्यागी गुरु का परित्याग नहीं करता गुरु के आश्रम में ही रहता जिनको अभी कहा था यह स नैष्ठिक जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है गुरु के परित्याग नहीं करता आ आप वहां रहता तो इसमें तो दो तो कठिन ब्रह्मचारी है एक तो 48 साल तक वेदाध्यन करने वाले दूसरे गुरु आश्रम में रह करके गुरु के आदेश का पालन करते हुए पूरे जीवन बिताने वाले ये दो कठिन ब्रह्मचारी है कठिन समस्या करता और बाकी जो दो है एक तो पहले वाला उपनयन उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है गायत्र वाला सामान्य है और ये सुदारा रुदगामी जो ब्रह्मचारी वो अलग है तो इनको भी कहा गया ब्रह्मचारी कहा ये तो हो गया चार प्रकार की ब्रह्मचारी गृहस्था अभी चतुर्विधा अभवन हाँ ये सब नोट करके रखना चाहिए बाद में काम आएगा अलग अलग होता है करके बाद में नोट कर लेना अभी नहीं ये किताब में लिखा हुआ है सब बाद में नोट कर लेना याद करके हाँ तो गृहस्था अभी चतुर्विधा भवन चार प्रकार के गृहस्थ होते हैं हाँ ये भी देखो गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा है ये जानना चार प्रकार के ग्रहस्थ होते हैं ऐसा एक तो वार्... वार्ताग वार्ता वार्ताग वृत्त वार्ताग वृत्ति एक नाम का नाम है शालीन वृत्ति दूसरे का नाम है यावर तीसरे का नाम है घोर संन्यासी का चतुर्थ का नाम एक गृहस्थ घोर सन्यासी भी है वो बताएंगे कैसे होता है सी से भी ज्यादा घोर तपस्या करते ग्रस्त है उसमें जो प्रथम है तारृत्त वार्तावृत्ति जो ब्रह्मचारी होते हैं वार्तावृत्ति ब्रह्मचारी न ग्रस्त है यह क्या करता है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम अगर्दम उपभुंजान जैसा आजकल होते हैं खेती करते हैं अपने अन्नादि के लिए गाय की रक्षा करते हैं गोपालन करते हैं और वाणिज्य व्यवसाय आदि करते हैं ऐसे करके अगर ही दम मन जो निंदित नहीं है ऐसा कार्य जो शास्त्रीय कार्य है धार्मिक कार्य है उनको करते हुए कमाता है वह भुंजाना उसी के द्वारा पैसा कमाता है और उसी से अपना अन्न आदि करते हैं जो सामान्य करते हैं और इतना नहीं इतना खाता पीता है यह तो सभी करते हैं लेकिन शादा संवत्सराभिक्रिया भी, भी यजनत आत्मान प्रार्थय थे सौ साल तक इस प्रकार के अनुष्ठान करते हुए यजन करते हुए अपने को शुद्ध करते रहते हैं तपस्या करते हैं यह नियम है उनका अब आप खेती कर सकते हैं गोरक्षा कर सकते हैं वाणिज्य कर सकते हैं अथवा कोई सरकारी नौकरी कर सकते जो भी कर सकते हैं लेकिन वो निंदित नहीं होना चाहिए कोई निंदित काम नहीं करना चाहिए उसको छोड़ करके बाकी करता हुआ सौ साल तक ये जन आदि करता है उनको वार्ताक वृत्ति कहते हैं। ये कल जितने भी ग्रस्त हैं, ये वार्ताक वृत्ति के अंतर्गत आते हैं, सामान्य ग्रस्त अब उसके बाद में शालीन वृत्ति शालीन वृत्ति क्या करते हैं यजंत स्वयं यजन है। करते हैं अधियान स्वयं अध्ययन करते हैं किंतु यजन स्वयं करते हैं किंतु दूसरे को याद कराने के लिए नहीं जाता दक्षिण आदि के लिए या कराने के लिए जाएंगे ऐसा नहीं स्वयं अध्ययन करते हैं लेकिन न अध्यापयता वो वृत्ति के लिए पैसा के लिए अध्यापन नहीं करता है एजन भी नहीं करता स्वयं यजन करेंगे नित्य कर्म करेंगे स्वयं स्वाध्याय करेंगे किंतु वृत्ति के लिए जैसा पैसा के लिए न यजन करता है न स्वाध्याय करता ऐसा और दद न प्रदिघंता दान तो अपने तरफ से दान देंगे लेकिन किसी से दान लेंगे नहीं कोई कुछ पैसा दिया कुछ भी दान दिया किसी से दान दान नहीं लेते स्वयं दान करते किसी से दान नहीं लेते ऐसा शतम सरम सौ साल तक क्रिया भी यजन दहा आत्मान है यह तो सबके लिए समान है सौ साल तक इस प्रकार के वृत्ति में अपना कार्य जीवन चलाता है ठीक है यह तो हो गया शालीन वृत्त इनको भी बहुत अच्छा मानते हैं ऐसे जीने वाले आजकल इसमें कुछ लोग हो सकते हैं जो दूसरे से ग्रहण नहीं करता है स्वयं इत्यादि करके कुछ होते हैं लेकिन पूरा तो होंगे नहीं होंगे यजन करने वाले कम मिलते हैं और यजन करना अध्ययन करना और इस प्रकार से अपने वृत्ति को चला और उसके लिए जो जो भी आपको कर्तव्य होगा उसको करना पड़ेगा उसको करते हुए अपने जीवन चलता है और या, या, या, या। वो इसी प्रकार जो भी उनके जो अपने जो संपत्ति आदि जो भी होगा उसी से करेंगे कृषि आदि करेंगे उसी से जो भी प्राप्त होगा उसी से करेगा लेकिन किसी से ग्रहण नहीं करता है और अपने तपस्या में रहता है वो तो आपको समझना पड़ेगा उनके पास जो भी होता है उसी से करता है किसी दान में ग्रहण नहीं करेगा और पैसा के लिए यजन नहीं करेगा जैसा ऋतिक आदि या आदि करते हैं ऐसा नहीं करेगा और अध्या अध्यापन भी करता है तो वो भी पैसा के लिए नहीं करेगा। हां बाकी जो भी करता है उसी के द्वारा अपना जीवन चलाता है। और उसके बाद है यायावर। ये यायावर इससे विरुद्ध होते हैं ये तो यजंता याजयंता स्वयं यज्ञ भी करते हैं और यज्ञ कराते भी हैं। और अधियान अध्यापयता स्वयं अध्ययन भी करते हैं अध्यापन कराते भी है यह भी करते हैं दततः दान भी देते हैं प्रदि घृणता और कोई दान देता है तो लेते भी है तो स्वयं देते हैं और कोई देता है तो लेते हैं ये चारों करते हैं इस प्रकार जो होते हैं सदसं लेकिन ये मुख्य है सौ साल तक जैसा बोला कुरे कर्माणि कर्माणी जिजी विषय सदंग सम तक ये करते रहना है इसी के साथ में ये कर्तव्य हो गया संक्षिप्त में बताया इसका विस्तार तो आपको गृह सूत्रों में मिलेगा और उसके बाद है घोर सन्यासीना घोर सन्यासी जो ग्रहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं कि उद्धृत परिपूदा भी अद्भि कार्यम करवंता जो जल है उद्धत परिपूदा भी जो शुद्ध जल है उन शुद्ध जल को लेकर के अपने कार्य को करता है और कुछ उसके पास है ही नहीं जो आजमन करना होगा अर्पण करना होगा उसके लिए शुद्ध जल का ग्रहण करता है उधृत परिपूदा भी कार्य कुर प्रतिदिवस आहृत उंच वृत्ति प्रतिदिन जाकर के ये इकट्ठा करके नहीं रहता एक तो जल का कहीं मिलता है जल लेता है जल लेकर के आजमन करता है देवताओं को तर्पण करता है अर्पण करता है जो भी करना उसी से करेगा उनके पास और कुछ नहीं रहता और फिर खाने के लिए क्या करेंगे खाने के लिए प्रतिदिन उंच करेंगे ऊंचावृत्ति का अर्थ होता है कि जैसा खेत है खेत में जाएंगे तो खेत काटने के बाद में कटान होने के बाद जो जो वहां गिर जाता है धाने गिर जाते हैं उन धानों को लेते हैं वो ला करके कूट करके जो भी करके पाउडर बना करके खाते हैं वो वही खाना है उसको ऊंचावृत्ति करते ये तपस्या है और आजकल मतलब हमेशा खेत होता नहीं तो कहीं और जगह जाएंगे जैसे जहा कोई सब्जी है कोई सब्जी छोड़ दिया तो उसको लेकर आएंगे ऐसा किसी से मांग करके नहीं जो गिर गया जो पड़ा हुआ है कोई फेंक दिया है उसको लेकर आके अपना जीवन चलाते। और बहुत लोग पहले थे ऐसा जैसा अभी आ, घाट में रहते हैं जैसे वाराणसी आदि जो पुण्य तीर्थ है तीर्थों में जो घाट आदि होता है घाट आदि में ऐसे मिल जाता है अन्न मिल जाता है वहां आकर के कोई करके है अन्न वहां गिर जाता है चावल गिर जाता है उसको सब लेके आना है और लेकर के उसी के ही भोग करता उसी को ही पका करके वो ही खाता है प्रति वो भी घटा करके नहीं रखना दो चार दिन जो अब जो सीजन के समय में बहुत मिल जाता है वो ला करके सब डब्बे में भर के रखा नहीं कोई डब्बा डुब्बा कुछ नहीं रखना है कुछ भरना भी नहीं है जो मिलेगा प्रतिदिन लेके आना है मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो भूखा रहना पड़ेगा ऐसे ये तो घोर संन्यास बहुत कठिन तपस्या है और ऐसा करता हुआ सतसत्सरा भी क्रिया भीजन दहा आत्मानम इस प्रकार करते हुए सौ साल तक अपने जीवन चलाते हैं ये है घोर सन्यासी। अब देखिये कितनी तपस्या है तो ग्रस्त का चार भेद बतान अब जैसा जैसा स्वयं खाएगा वैसा पालन करेगा और क्या भेजना है गुरुकुल तो फ्री में होता है ना आ, वो तो आजकल आप शिक्षा सोच रहे हैं आजकल के शिक्षा में पहले तो लाखों रुपया वहां जमा करना पड़ता है पहले गुरुकुल में कोई पैसा देना नहीं जब गुरुकुल में आ गया तो ऐसे आप देखो इतिहासों में बहुत सारे कथा मिलेंगे ऐसे हैं यहाँ द्रोणाचार्य आदि भी ऐसे ही थे आदि द्रोणाचार्य के पास ये गाय भी नहीं थी इसलिए तो हो गया था ना वो द्रुप के पास गया था गाय मांगने के लिए वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो ऐसी स्थिति थी तो ऐसे होते थे पहले ब्राह्मण का मतलब यही होता था आजकल जो ब्राह्मण जो है ना वो ब्राह्मण कहने के लिए है द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब है लेकिन दुकान चलाता है वो कहलाता है करता है क्या क्या करता है और भोज में भी जाता है लड़ाई भी करता है उस पहले जमाने में ऐसे ब्राह्मण का ऐसा नहीं होता ब्राह्मण के ये वृत्ति थी कि जो जो दान में मिलता है जैसा अभी प्रकार का बोला वो जिस प्रकार से जिएंगे जो दान में मिलता है उसी से अपने कार्य करते हैं और बाकी विषय विषय में न जाते इसीलिए वो तपस्सी थे जो ब्राह्मण ग्रस्त होते तबसी थे और उनको सम्मान मिलता था अध्ययन इत्यादि के के कारण कर्मकांड वे उनको सब कुछ मिलता था लेकिन आजकल तो खाली जन्म से ब्राह्मण मान करके अपना नाम के पीछे जोड़ देते हैं फिर वो उनको पता ही नहीं है कि नाम पीछे जोड़ा किस लिए जो चतुर्वेदी जोड़ा है चार वेद क्या है पूछेगा तो नहीं आता है उनको नाम जोड़ दिया अब नहीं आता है तो कई लोगों ने उसको हटा भी दिया अभी वो लिख भी नहीं रहा अपने नाम के साथ में चतुर्वेदी त्रिवेदी नहीं लिख रहा कोई पता ही नहीं क्या है अब जैसा कहा 48 आ, साल तक वेद का अध्ययन में अपने को लगाया पूरा तल्लीन हो गया तो वो ऐसे तपस्या होते थे इसी के द्वारा हमारा संस्कार जीवित था तो बाकी कमाने की दृष्टि नहीं होती थी इसीलिए उस समय भी तीर्थस्थानों में घाटों में अभी भी जो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं वो ऐसे सदग्रहस्त वहां बैठते थे तो उनको कुछ मिलता था उसी से अपना जीवन चलाता था ऐसा होता था कमा करके रखने की आ, मतलब प्रथा नहीं थी वो जो भी होता है और मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण को कितने समय के लिए कमाना चाहिए बोले एक साल के ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए व्यवस्था की दृष्टि से सोच सकते हैं उससे अधिक कमाएंगे तो पा हो जाएगा फिर उसको प्राश्चित करना पड़ेगा तो आजकल कोई सुनेगा क्या ये सर नहीं होता तो इसलिए समस्या नहीं होती और ऐसा नहीं होने से फिर ब्राह्मण के पास अभी आशीर्वाद देने की भी शक्ति नहीं है शाप देने की भी शक्ति नहीं है उनका मंत्र भी काम नहीं करता वो दूसरे के पास जाते हैं मंत्र फटने के लिए तो ये तो ब्राह्मण को होना चाहिए था पहले तो ब्राह्मण देवता इसलिए मानते थे कि वो शाप दे देंगे आशीर्वाद दे देंगे तो उसका फल होता तुरंत हो जाएगा क्यों ऐसे तपस्या थे अब आजकल तो नहीं है कोई ये वो तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था के दृष्टि से अलग अलग थे लेकिन ये आश्रम की व्यवस्था के दृष्टि से बोल रहा है। तो जो वर्ण में जिसको जो विधान है उसके अनुसार वो होता है ये निन सामान्य कहा गया है तो वही बोल रहे हैं ना वो जिसके वर्ण के जो कर्म के अनुसार है उसी के अनुसार इसमें बनेगी अब यह सामान्य व्यवस्था बोल दिया अब जो वेदाध्ययन के लिए जाएगा उनके लिए वो कार्य होगा और जो इस प्रकार के अनुष्ठान करेगा उनके लिए वो कार्य होगा ऐसा वो ये तो आश्रम व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसमें जो भी भेद होगा आपको मानना पड़ेगा इसके लिए वो गृह सूत्र आदि और अन्य स्मृतियों को देखना पड़ेगा ये सामान्य परिचय दे रहे इस प्रकार के होते हैं ऐसा अभी वानप्रस्थ का भी है वानप्रस्था भी चतुर्विधा भवंती वैघानसा ओदुम्बरा बालखिल्या चार प्रकार के होते हैं यह बड़े कठिन तब करने वाले तत्र वैखानस वैखानस जो वनप्रस्थ होते हैं अकृष्ट पच्य औषधि वनस्पति भी ग्राम बहिष्कृताभिर अग्नि परिचरण कृत्वा। ये कैसे अग्नि का परिचरण करते अग्नि का परिचरण इनको भी करना है वो कर्म आग... तो संध्या जो नित्य कर्म है करना है लेकिन वो कैसे कहते अकृष्ट पच्य जो खेती से खेती करके नहीं संपादन किया हो कृष्ट मैंने खेती करके जो संपादन किया होगा वो कृष्ट हो गया कृषि के द्वारा प्राप्त है। तो कृषि के द्वारा प्राप्त नहीं है कृषि के द्वारा प्राप्त नहीं हो ऐसा जो पाक योग्य पका करके खाने लायक जो है क्या है औषधि वनस्पति जैसे पत्ते मिलते हैं कंद मूल आदि जो मिलते हैं तो औषधि वनस्पति आदि जो भी पत्ते मिलेंगे जैसा बहुत सारे पत्ते अपने आप आ जाते हैं खेती नहीं करते आप इधर उधर घूमो होते खाने लायक पत्ते मिल जाते हैं तो उन पत्तों को लाना है वनस्पतियों को लाना है फल को लाना है कंद को लाना है स्वयं खेती नहीं करना है। वनप्र हो गया ना खेती नहीं करना है रिटेड हो गया तो ऐसे स्वयं खेती नहीं करते हुए और फिर क्या करना है वो गांव में जाकर के खोद के निकालना भी नहीं हाँ ऐसा नहीं कि आप, आप नहीं कर रहे हैं गांव में कोई और किया हुआ है और सुबह सुबह गया वहां से खोद के लाया ऐसा नहीं होगा तो ये तो उन्होंने फर्स्ट बताया ना तो झगड़ा हो जाएगा वो जिसने खेती किया है वो सुबह सुबह देखा तो सब खाली है क्या हो गया वहां पर लेके आया ऐसा नहीं होगा तो तो उन्होंने कहा कि ग्राम बहिष्कृता भी से बाहर पड़ा हुआ होना चाहिए मतलब कोई आके लेता नहीं जैसे संगड़ों में जो मिलता जो खेती किसी के द्वारा किया ही नहीं है वो बाहर ही है गाँव के बाहर तो ग्राम बहिष्कृता भी अग्नि परिचरण करवा उसी के द्वारा अग्नि का परिचरण करना चाहिए इसके बारे में भी लिखा है स्मृति में आप देखेंगे और गृह सूत्र आदि में देखेंगे उसमें लिखा हो धर्मसूत्र में कैसा करना चाहिए कुछ तो बहुत विस्तार नहीं मिलते है लेकिन संक्षेप में मिलते हैं अन्य कुछ उपनिषदों में भी है तो कैसे कर्म करना है? तो अग्नि परिचरण कर महाभारत आदि में भी है उसमें वान प्रस्ताश्र में कैसे किया है उसके द्वारा पंच महायज्ञ क्रियां निवर्तन तत्म प्रार्थयते पंचमहायज्ञ तो इनको कर्तव्य ही है तो पंच महायज्ञ आदि को करते हुए अग्निहोत्र इत्यादि जो पंचमहाय है इनको करते हुए अपने जीवन को विदित करते हैं उनका नाम है वैखानस उसके बाद औदम्बरा प्रादरुत्थाया अब ये औदुंबर वाले करते हैं सुबह उठेगा और याम दिशा अभिप्रेक्ष्यंते जो सुबह सुबह जिस दिशा में जाने की इच्छा हो गई जिस दिशा के ओर जाने की इच्छा हो गई उस दिशा में निकल पड़ेंगे तथा औदम्बर बदर निवार श्यामाक श्यामा के अग्नि परिचरण कृत्वा। अब जिस दिशा में सुबह सुबह उठ करके गया और एक ही दिशा में जाना अब एक तरफ गया तो नहीं मिला तो दूसरी तरफ नहीं जाना सुबह सुबह जिस दिशा में जाने का उस दिशा में गया और जाकर के वहां जो प्राप्त हो गया उसको लाता है जैसा औदम्बर लाता है उधमबर का फल होता है ये इधर भी होता है उधम्बर फल और बदर फल बदर फल होता है एक प्रकार की वो फल है बदर फल आप जानते हैं वो पहले बद्रिकाश्रम इसी के नाम से होते थे बदरफल और निवारक निवारक मैंने ये हमारे रामदाना जैसा एक दान है दीवारक जो एक जो होता है एक तो हमारे चामा चावल होते हैं और रामदाना होते हैं इसी प्रकार एक होता है निवारक निवारक दान जो है वो लाता है और शामा का शामा का मान रामदाना रामदाना है वो चामा का उसी को लाता है और उसी को ला करके जो मिलता है ये भी ऐसे जंगलों में होते हैं या खेत के आजू बाजू में कहीं भी मिल जाता ऐसा ही होता है इनको ला करके उसी के द्वारा अग्नि परिचरण करता है पंचमहा पंचमहाय को निवर्तन करता है फिर प्रार्थना करता है अपने साधन करता है तो ये दूसरा हो गया तीसरा है बालखिल्या। बालखिल्या। ये क्या करते हैं जडाधरा ये जडा रखते हैं ठीक है चीर चर्म वलकल परिवृदा चीर चर्म वल्कल आदि वलकल मान जे आ, पेड़ के जो चिल्के हैं उसको निकाल करके कपड़ा बनाते हैं और चर्म जो व्याघ्र के चर्म होते हैं हिरण आदि के चर्म होते हैं उसी से ही अपना कपड़ा बनाते हैं जैसा जंगल में जो लोग रहता है उसी प्रकार जो जड़ा भी रखते हैं सब रखते हैं और क्या है इसी इसी के द्वारा परिवर्तमन इसी को पहनते हैं और कार्तिक्याम पौर में अस्याम पुष्प फलम उत्जनत शेष अष्टो तो ये कार्तिक कर उसमें पुष्पल उत्सृजनता तो पुष्प फल को ये जो कार्तिक मास में अः के समय में जो भी पुष्प फल आदि मिलता है उसी को त्याग करके मतलब उस समय का नहीं लेते कार्तिक आदि मास में जो पुष्प फल मिलता है उसको छोड़ देते हैं, उस दिन का पुष्प फल नहीं लेते तो बाकी जो आठ महीने हैं, मैंने चादुर्मासे की बात कर रहे हैं चादुर्मा से छोड़ दिया तो चादुर्मासे छोड़ने के बाद आठ महीने रह गया तो चादुर्मासे में पुष्पफल आदि नहीं लेते हैं और बाकी आठ महीने में वो जो भी पुष्प फलादि मिलता है उसी के द्वारा अपनी वृत्ति करते यानी जंगल में रहता है तो पुष्पफल आदि मिलेगा उसी के द्वारा अपनी वृत्ति करते हैं उसी के उपार्जन करवा अग्नि उसी का उपार्जन उसी को इकट्ठा करके अग्नि परिजन करता है इसी के द्वारा पंचमहांध और बाकी जो दो महीने हैं दो महीने में जो खाद्य हो सकता है जंगल में ये पुष्पफलादि को छोड़ करके जो चातुर्मासी के समय में खा सकते हैं उनको खाता है उसी के द्वारा अपनी वृत्ति चलाता है बाकी आठ महीने में पुष्पफलादि खाता है इस प्रकार से अपने तपस्या करता है इन्हीं का नाम है बाल अब अंतिम फेन आरोप तो है ना थोड़े और कठिन तपस्या करते हैं ये उन्मत्तको यह उन्मत्तक मतलब बिल्कुल मस्त में घूमते हैं वो जैसे पागल लोग घूमते हैं कोई उनका कोई दिशा नहीं कोई रहने का स्थान नहीं वैसे घूमते रहते भारत में पहले बहुत लोग ऐसे थे ऐसे घूमते रहते जगह जगह जाते कुछ मिलता है खाते हैं भिकार है तरह ऐसे कोई आ, उनका कोई स्थान नहीं है कुछ कुटिया नहीं कुछ भी नहीं ऐसे शीर्ण पर्ण फल भोजन। भोजना खाना क्या चाहिए खाने के लिए बोल रहे हैं शीर्ण सुखा हुआ जो गिर के सुख गया ऐसे पर्णों का ऐसे पत्तों को लेकर के खाना चाहिए बस जो भी रास्ते में मिलेगा उतना ही खाना है बहुत मुश्किल होता है सुखे हुए पत्ता खा करके जीना इस प्रकार के जो रहते हैं उनको उनको न, उनका कहा है फेन पंच महायज्न प्रक्रिया निवर्तन आत्मा प्रार्थे इस प्रकार पांच तो सभी के लिए बोला है पांच यज्ञ तो करना है अब क्या करें कि जो भी वो खाएंगे उसी से पांच यज्ञ करेंगे जो वो खाने के लिए लाते हैं उसी से दूसरे को भी दे देंगे सब कुछ देंगे उसमें खाएंगे अतिथि आएगा तो उसको भी देंगे सब कुछ करके वो तो नियम तो सबके लिए है अब क्या बना रहे है? उसी में नहीं जो भी आप खाएंगे उसी से पंचय करना है इस प्रकार के नियम अपनाया बहुत कठिन अपनाया ठीक है अब परिव्राजका अभी चतुर्विधा अब सन्यासी भी चार प्रकार के होते हैं कुटीचका बहुत का हमसा परम हंसा ये नाम प्रसिद्ध है ये तो सन्यासी के बारे में चार तो प्रसिद्ध है सब लोग जानते हैं लेकिन अन्य कभी तीन चार चार है तो ये नहीं जानते इसमें जो कुटीचक होते हैं ना कुटीचका स्वपुत्र गृह गेहेशु भैक्षचर्य चरंद आत्मा प्राथयंत कुटीचक होते हैं सन्यास तो लिया लेकिन गांव के पास में ही कुटिया बनाया और वहीं रहता है और अपने पुत्र बंधु आदि भिक्षा ला करके देते हैं उसी को खाता है वहीं रहता है गांव के पास भी कुटिया बनाकर के आराम से वहीं रहता है उनका नाम कुटीचक है ये बहुत कठिन तवस्या नहीं क्योंकि खाना जब पिताजी या कोई भी मामा जी चाचा जी रह रहे तो आकर के लोग तो खान अन्ना तो देंगे ना अन्न देंगे और बीच बीच में भंडारा भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा तो बढ़िया से वहां रहता है कुटिया बनाकर ये कुटीचक होता है हाँ सलिंग नहीं है अलिंग होता है ऐसा इनका जो है ना शिखा सूत्र आदि सब रखते भी है ऐसे आत्मान प्रार्थयन दे हाँ ये हो गया एक हो गया अब दूसरे जो बहुत आ बहु बहुत उदक पीता ऐसा अर्थ है ये क्या है त्रिदंड त्रिदंड कमंडलु और शिक्ष्य पक्षमा जल पवित्र पादुका आसन शिखा यज्ञ कौपीन का उनका पूरा सामान का लिस्ट बना है क्या क्या उनके पास होता है इतना सब रखना चाहिए हमारे पास देखेंगे तो और बड़ा लंबा लंबा लिस्ट और मिलेगा हाँ फिर आप मोबाइल भी है ये भी है तो किसी किसी के पास एक नहीं दो तीन चार मोबाइल भी है तो सारा लिस्ट हो जाएगा इनका इतने ही सामान का लिस्ट है क्या है त्रिदंड त्रिदंडी होते हैं एक तो एक दंड होता है वो एक ही दंडा रहता है जैसे शंकराचार्य जी का दंडा एक दंड है और आजकल जो वैष्णवों के दंड होते हैं उसमें तीन रहते हैं तीन दंड को मिलाकर के बांधते हैं ऐसा तो होता है उसका त्रिदंडी नाम है तो दंड का दो प्रकार है एकदंडी भी है त्रिदंडी भी है तो ये त्रिदंड धारण करते हैं और इनके पास कमंडलू रहता है और सिक्के पक्षमा सिक्के पक्ष मान शिखी मयूर होता है मयूर का पंख हाथ में रखते हैं क्योंकि वो मच्छर मच्छर आ गया उसको भगाने के लिए मयूर पंख रखते हैं वो हाथ में पंगा करने के लिए गर्मिया आ गया तो उसी का मयूर पंख वो भी हाथ में रखते हैं और जल पवित्र जल पवित्र मान जल को शुद्ध करने के लिए जो कपड़ा है पात्र है वो विशेष पात्र जल पवित्र पात्र उसको हाथ में रखते हैं कमंडलू भी है जल पवित्र भी है जल को शुद्ध करने के लिए कपड़ा विशेष कपड़ा का है, हम लोग पैदल जाते हैं तो कपड़ा रखते हैं तो कपड़े को कॉटन कपड़े को चार पांच प्रकार से मोड़ करके उसी में पानी डाल करके उसी को पीना जल को शुद्ध करने के लिए क्योंकि फिल्टर आदि तो रास्ते में मिलेगा नहीं ऐसा आजकल रास्ते में ले जाने वाला फिल्टर भी आ गया वो फिल्टर ले जाकर के आप पानी को फिल्टर कर सकते तो यह भी रखना है हाथ में और पादुका रखना है खड़ा जो पादुगा होते हैं वो पहन सकता है आसन बैठने के लिए आसन और शिखा रखते हैं ये यज्ञपीधि होते हैं यत्नोपिधि होता है और कौपीन का वस्त्र, वस्त्र एक वस्त्र है तो ऊपर नीचे एक रहता है उसको मिला करके इस प्रकार के इतने सामान उनके पास होते हैं ये बहु होता है इतना सामान लेकर के वो चलते रहते साधु वृत्तेशु ब्राह्मण कुलेशु भयक्षम चरंत आत्मा नार्थयनते ये तो कहीं से भी भिक्षा नहीं लेंगे तो सदगृहस्थों के यहाँ वो भी विशेष करके ब्राह्मण कुल में जो सात्विक भोजन बनते हैं ऐसे वहां भिक्षाचर्य करते हैं क्योंकि अन्यत्र क्या है ये उनको मालूम नहीं है वो कहीं प्याज लहसुन आदि प्रयोग करते हैं और क्षत्रिय आदि होंगे तो मांस भी खाते हैं तो आ, अशुद्ध होता है इसीलिए संतों के लिए विधान है विशेष करके ब्राह्मणों के वहां भोजन करेंगे तो उसमें सात्विक रहता है तो, क्योंकि वो ये लहसुन आदि प्रयोग नहीं करते जो आपके प्रतिकूल है उनका प्रयोग नहीं करते ऐसा होता है आजकल तो ब्राह्मणों के यहां भी वो सब हो रहा है और विशेष करके मैगी तो सब जगह हो रहा है मैगी का पागल हो गया है वो ब्राह्मण भी अब ब्राह्मण भी सब मैगी खा रहे और मैगी में वो जो मसाला है ना मैगी में जो मसाला उसमें लिखा हुआ बनो तो उसमें प्याज लहसुन सब है जो कुछ नहीं खाना चाहिए वो सब उसमें डाला हो हाँ, सब करके कर रहे ये इसलिए आजकल वो भी परेशानी हो गया तो जो भी है इस प्रकार से विक्षावृत्ति करते हुए अपना चलता है यह हो गया बहुदक। अब हम समस एकदंडरादी एक होते हैं हमसे हम सरम एकदंडी होते शिखा वर्जिदा हा। यह सिखा नहीं रखते जो हम कोड़ी के होते ये शिखा नहीं रखते यज्ञोपीधारिण यज्ञोपीद का धारण करते शिखा नहीं रखते योविध रहता और शिक्षकमंडलू हस्ता इनके पास सिक्के भी होते हैं कमंडलु भी होते हैं जैसा वो पंख है मोर पंख का जो पंखा भी होता है हाथ के पंखा और कमंडलु भी रहते हैं और ग्राम एक रात्र वासीना एक गांव में जाएंगे तो एक ही रात्र रहेगा एक ही रात्रि एक गांव में रहता है और नगरे तीर्थे सुझा पंचरात्र वसंधा एक कोई नगर में गया तो वहां पांच रात्र रहेगा पांच दिन रहेगा कोई तीर्थ स्थान में रहेगा तो भी पांच दिन रहेगा उससे अधिक नहीं गांव में तो एक ही दिन रहना है, ज्यादा रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे ऐसा चांद्रायण आदि चरण कृष्ठ चांद्रायण आदि जो कठिन व्रद बताए हैं एक रात्र व्रद इत्यादि चांद्रायन के भेद है तो इन व्रदों को अनुष्ठान करता हुआ अपने जीवन में प्रार्थना करते हुए तपस्या करते हुए अपना आत्मान प्रार्थयंदे, अपने जीवन में साधन करते रहते ये इतना उनका सब व्यवस्था है इतने सारे उनके पास होते अब जो है परमहंस आया तो ये परमहंस ही अभी प्रसिद्ध है ये चतुर्थ गोड़ी के हैं लेकिन अब उनका नियम देखिए अब क्या क्या रखना पड़ेगा परमहंस परमहंस नामा एक दंड एक एक दंडी होते हैं एक दंड धारण कर सकते हैं और मुंडाहा परमाशुओं को मुंडन करना चाहिए मुंडा नहीं रहना चाहिए कंथा कौपीन वासना इनके पास एक कंथा होते ऊपर डालने जो वस्त्र है ऊपर का एक वस्त्र है। उसको कंधा बोलते हैं और कौपीन बहनते कंधा कौपीन वासिना अव्यक्त लिंग अव्यक्त आचारा ये इनके जो लिंग आदि अव्यक्त होते यानी ये इनका जो वस्त्र आदि पैरना है अव्यक्त होते हैं अव्यक्त होने का मतलब वो एक ही तरह से वस्त्र पहनेंगे एक ही प्रकार रहेंगे ऐसा नहीं तो जो भी लक्षण है वो दिखना चाहिए किंतु कुछ दिखता है कुछ नहीं भी दिखता इसलिए अव्यक्त लिंग भी होते हैं अव्यक्त आचार भी होते हैं तो उनके आचरण से पता नहीं चलता है कि यह क्या कर रहा यह उत्तम कोडी कैसे माना था अनुन्मत्ता उन्मत्त नहीं है मतलब ये पागल जैसा अनपढ़ जैसा मूर्ख जैसा ऐसा उन्मत्त नहीं है किंतु उन्मत्तवध आचरण था उन्मत्त नहीं होते लेकिन उन्मत्त जैसा रहते ऐसा भाष्यकार आगे आपको और श्रुति देंगे भाष्यकार तो मूढ़वत लोग में रहना चाहिए ऐसा मांडू की कारिगा में भी आया जडवत लोगम आचरण लोग में जो है ना आपके अपने गुणों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए तो अप्रकाशन अप्रकाशित करता हुआ अब कुछ नहीं है कोई बोलता है कोई सुनता है वो मानता है ऐसे ही है बस इस प्रकार से अव्यक्त रूप से रहता है अपने को प्रकट नहीं करता है अनुन्मत्त होता हुआ भी उन्मत्त व आचरण बिल्कुल स्वस्थ मन है बहुत बड़े विद्वान है ज्ञानी है लेकिन देखने से जड़ जैसा दिखता है बच्चों के जैसा आचरण ऐसा दिखता है इस प्रकार से कहा गया है त्रिदंड कमंडलु शिक्ष पक्षम जल पवित्र पादक आसन शिखा यज्ञोपेदी नाम सबको ना। सब ये तब त्याग करना चाहिए त्रिदंड नहीं रखना चाहिए और कमंडलू नहीं और शिक्ष्य पक्षम नहीं और जल पवित्र की आवश्यकता नहीं पादुका भी नहीं आसन भी नहीं नंगे पैर चलना पड़ेगा आसन में लेके नहीं चलना और शिखा यज्ञोपेद भी नहीं इन सबको त्याग दिया फिर रहते कहा है शून्य आकार देवग्रह निवासी शून्य मन स्मशान शून्य होते हैं वह कोई नहीं रहता तो स्मशान में आ, अदवा देवग्रह देवग्रह मैंने मंदिर आदि के बाजू में ये यहाँ आजू बाजू में कहीं ऐसा निवास करना चाहिए कहीं धर्मशाला में कहीं पेड़ के नीचे कहीं एकांत स्थान में ऐसा निवास करना इनको गांव में निवास नहीं करना चाहिए गाँव में शहर में ऐसे बढ़िया घर में जो बिस्तर बिस्तर लगा करके ऐसा नहीं है विधान नहीं ऐसा नहीं रहने के लिए कहा और यदि ऐसा स्थान नहीं मिला तो गौशाला में रह सकते हैं कोई पेड़ के नीचे रह सकते हैं कहीं प्याऊ है तो उसके वहां रह सकते हैं ऐसा स्थान में रह सकते हैं hmm. नेशा धर्मो न धर्मो न सत्यम ना अनदम सर्वसहा सर्व समाह सर्वलोष्टाश्म इनको उत्तम कोड़ी का वर्णन किया है न ये धर्म होते हैं न अधर्म होते हैं न सत्य के या ना सत्य का और सब का सहन करते हैं और सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं समलोष्टाश्मना जैसा गीता में कहा लोष्टा कांचन इनमें समबुद्धि रखने वाले होते हैं और यथोपपन्न चादुर्वर्ण्य भिक्षाचर्य चरंद आत्मान भक्ष्यंत ये जो भिक्षाचरण करते हैं ना यथाउपन्न जो कुछ प्राप्त होता है अब जो घर प्राप्त हो गया चादुर्वर्ण्य में किसी भी घर में से वो भिक्षाचरण करता है इस प्रकार का उनका जीवन होता है ये परमहंस होते हैं और इनका और वही वर्णन किया है हाथ से ही भिक्षा लेना चाहिए इत्यादि वर्णन किया है पात्र नहीं रखने को कमडलो आदि कुछ नहीं है उनके पास तो हाथ से लेंगे जो हाथ में आएगा वो ही करेंगे तो पहले हाथ से भिक्षा लेते हैं वो खाते हैं और उसके बाद हाथ में पानी लेते हैं पीते हैं ऐसा ऐसा वर्णन है करपात्री होना चाहिए इत्यादि वर्णन नारद परिवार उपनिषद आदि में है विस्तार से अब ये विस्तार से आपको बताए अब संक्षेप में बता रहे हैं यदी नाम उपशमो धर्मो नियमो वनवासीना दान में शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम सबका एक एक प्रधान धर्म को बताया यदी नाम उपशमो धर्म यदियों का प्रथम धर्म क्या है कि शांत रहो उपशम सभी इंद्रियों को शांत करो मन को शांत करो अहिंसा पर हो अभयदा अभेदान करते हुए शांत भाव में रहे बस यही उनका प्रथम धर्म है फलाउल्ला करना उनका धर्म नहीं ठीक है करना नहीं चाहिए नियमों वनवासीना और जो वनवासी है उनका क्या है नियम जैसा जैसा कठिन नियम बताया वानप्रस्थियों के लिए उन नियमों का पालन करना उन नियमों का जितना पालन कर सकते कठिन तपस्याओं का पालन करना ही वान प्रस्थाश्रम कहा जाता है और एकम गृहस्थाना गृहस्थों का प्रधान धर्म क्या है दान करना क्योंकि मनुष्य का स्वभाव रहता है वो एकत्रित करते रहता है लोभ ही होता है मनुष्य स्वभावता है वो लोभ में रहता है तो लोभ से मुक्त होने से ही आपको आगे साधन हो सकता है इसलिए लोभ से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम साधन रूप से दान को सिखाया कि दान के बिना और कोई कर्म ग्रस्त में सार्थक नहीं होता है क्योंकि लोभ रहेगा तो फिर बंधन में आ जाएगा तो बाकी जो धनादि लोभ तो अलग है तो धनादि लोभ के संबंध में शरीर लोभ भी होता है फिर परलोभ भी होता है और लोभ केवल अपने के लिए नहीं अपने पुत्रादि के लिए भी होता है बंधु के लिए भी होता है फिर लोभ भरते रहता है बहुत लोभ होते अब इतना लोभ होता है कि बाहर से कुछ सामान कुछ भी मिले आपके लिए कभी उपयोगी है तो उसको ला करके रख देते वो सड़ करके खराब होएगा फिर भी रखेंगे लख, अपने पास सब इकट्ठा करके रखते हैं और अन्न हो दान कोई भी हो पैसा भी हो कुछ भी हो गोलमाल करके सब कमान करते रहे क्योंकि लोभ उसका स्वभाव होता है इसलिए गृहस्थों के लिए ये प्रथम धर्म कहा दान करो प्रतिदिन दान करो दान करने के बाद भोजन करना ऐसा कहा नियम ऐसा और जो आप पैसा कमाते हैं दस रुपया कमाया तो उसमें क्या सौ रुपया कमाया तो दस रुपया दान देना उसका दस प्रतिशत वो दान कहेंगे तो 90 रुपये आप प्रयोग कर सकते इस प्रकार की व्यवस्था में है शुश्रूषा ब्रह्मचारी नाम हाँ ब्रह्मचारियों का काम क्या है देखो पढ़ने के लिए नहीं कहा ब्रह्मचारियों का कर्तव्य अध्ययन है फिर खाना पीना विश्राम करना ऐसा नहीं कहा साधन ऐसा नहीं कहा शुश्रूषा शुश्रूषा मान सेवा करना तो सेवा करने के बाद में जो समय बचेगा उस समय से उस समय में अध्ययन करो जो भी गुरु जी उपदेश देंगे उसका करो बाकी बाकी काम सब बाद में तो शुश्रूषा ब्रह्मचारी का प्रथम धर्म दो शुश्रूषा परायण ब्रह्मचारी होगा उसको वेद का भी आशीर्वाद मिलेगा गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा और ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलेगा ऋषियों का भी आशीर्वाद मिलेगा और बाद में उनको प्रयोजन होता ऐसे तोटकाचार्य की कथा में शंकराचार्य जी की जीवनी में है तो इस प्रकार शुश्रूषा पर होगा तो उसमें बहुत प्रयोजन होता है तो उपकोशल आदि की कथा है उपकौशल है सत्य काम है ऐसे कथा है महाभारत में भी है तो इस प्रकार चार आश्रमों के विषय में जो स्मृतियों में कहा उसको विस्तार से बताया यहां आचार्य के स्मृति आचार अभ्याम तू तो तेषा प्रसिद्धि न प्रत्यक्ष श्रुते है इस वाक्य के आधार पर प्रगड़ ने ऐसा विस्तार किया ऐसे जगह जगह प्रगड़ में ऐसा विस्तार मिलता है न्याय निर्णय आदि ऐसे विस्तार में नहीं जाते वो तो पंक्ति को लगाने के दृष्टि से व्याख्या करते हैं न्याय निर्णय जो हम जिसका निरंतर हम पढ़ रहे हैं ये विशेष स्थानों में विशेष टिप्पणी के रूप में ऐसा दिया तो समग्र ज्ञान उसमें हो जाए पूर्णमद पूर्णमदर्णमुदश्यसे पूर्णस पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य शा शाति की